छत पर धमाधमा कर रहे मैं हूं मैं शरीर नहीं हो तो नहीं नहीं नहीं अरे हो बात बात अब जैसे अभी दिन नहीं है तो खत्म अब कोई खड़ा हो नहीं है, नहीं है। तो गई वो, तो वो समझते थे कि इसका भी अभ्यास करना पड़े अभ्यास इस तरह नहीं होगा बार बार मन ही मन विचार करना चाहिए सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा मैं मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म तो हो, अच्छी बात है उसमें क्या बात है परेशान काहे को अक्सर आपने देखा होगा नास्तिक भी इसी तरह हल्ला मचाते ईश्वर नहीं है नहीं हम काये को परेशान हो नहीं है तो आराम से रहो इसका मतलब उसका होना तुम्हें परेशान कर रहा है नहीं है नहीं है कह के जबरदस्त तो उनको ज्ञान हो गया वो दिन भर कहे मैं सब में ब्रह्म है इसमें ब्रह्म है उसमें ब्रह्म है। हमारे गुरु ने कहा सब में ब्रह्म है सब में ब्रह्म है चलो ये ज्ञान तो अच्छा है सब में ब्रह्म सब में परमात्मा अच्छी बात लेकिन व्यवहार की बात देखो एक हाथी बिगड़ गया बड़े गुस्से में हाथी कंट्रोल से बाहर महावत उसके ऊपर बैठा वह चिल्ला चिल्ला करके था भाग जाओ भाग जाओ हाथी हमारे काबू में नहीं है कंट्रोल से बाहर है अपने अपने प्राण बचाओ भागो हाथी मार डालेगा सब तो भाग गए उससे कहा तुम चलो बोले तुम जाओ तुम ज्ञानी हो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं मैं क्यों जाऊं क्यों बोले मुझमें भी ब्रह्म हाथी में भी ब्रह्म तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मारेगा ना वो हाथी है ना हम आदमी वो भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म खड़ा रहा महावत चिल्लाता रहा उसने नहीं सुन हाथी आया वो तो गुरु की कृपा थी उनकी सूढ़ में लपेटा हाथी ने और ऐसा फेंका उतनी दूर हड्डियां टूट गई हाथ पांव की बड़ी दुर्दशा हुई गुरुजी के पास ले जाए बड़े नाराज बोले गुरुजी आपका ज्ञान गलत चेलों को अक्सर गुरुओं का ज्ञान गलत ही लगता है अपने ज्ञान की आगे आपका ज्ञान गलत गुरुजी बोले क्यों हुआ क्यों गलत हुआ बोले आप ही कहते थे सब में ब्रह्म देखो सब में ब्रह्म देखने का फल ये हुआ देखो हड्डी टूट गई इससे तो नहीं देखते हाथ देख लेते तो अच्छा था हमने ब्रह्म देखा इसीलिए गड़बड़ी हुई गुरु बोले नहीं हमने यह कहा था हाथी में ही ब्रह्म देखना कि सब में देखना बोले सब में देखने के लिए कहा था इसीलिए तो हमने हाथी में देखा तो बोले एक बात बताओ महावत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सामने से हट जाओ हाथी कंट्रोल से बाहर है कह रहा था कि नहीं बोले हां तो बोले महावत में ब्रह्म था कि नहीं बोले हाँ महावत में भी ब्रह्म था और तुम में भी ब्रह्म था और हाथी में भी ब्रह्म था गुरु बोले तो सीधी सी बात है महावत में भी ब्रह्म तुम में भी ब्रह्म तो जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया उसमें क्या है अरे भाई ब्रह्म ब्रह्मबोध की अपनी महिमा है लेकिन व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलता है चित्रकूट में एक स्थान है भगवत धाम है चित्रकूट तो। गुप्त तो गोदावरी गुप्त गोदावरी में लोग जाते हैं गुफा है अंदर अंधेरा है अब तो बिजली की व्यवस्था हो गई पहले लोग गैस की लालटेन लेकर जाते थे और उसमें अंदर घूमकर आते थे एक बार सब लोग गए तो एक संत थे वो जिद कर गए गैस की लालटेन नहीं थी बोले लालटेन की क्या जरूरत है हम तो स्वयं प्रकाश रूप है बोलो अब यह कोई बात हुई स्वयं तो तो प्रकाश रूप है इसका यह अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि हम साक्षी रूप हैं अंधेरा है इसके भी हम साक्षी हैं इस यह इसको भी हम प्रकाशित कर रहे हैं जैसे एक आदमी बोला अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता हमने कहा अंधेरे में कुछ नहीं दिखता अंधेरा तो दिखता है तो अंधेरे को भी हम देखने वाले इसलिए हम प्रकाश रूप है और इसका यह मतलब थोड़ी अंधेरे में घुस जाओ गुफा में हम तो प्रकाश रूप है वही हुआ सिर में चोट लगी हाथ टूटा फिर लौट कर आए बोले गैस की लालटे नहीं ला उसके बिना जाया नहीं जा सकता तो हमको पहले ही मान लेते क्या तो व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलता है इसलिए व्यवहारिक विधि की उपेक्षा न करें संसार में पुण्य का संचय करें और ये क्योंकि दुख आता है पाप के कारण और पाप की निवृत्ति होती है पुण्य से इसीलिए हमारे यहां संकट के समय कष्ट के समय अनुष्ठान विधि यह सब कराने का विधान है देखो ग्रह शांति का विधान है और ये तरह तरह के विधान हैं भरत जी उसका पालन करते हैं शिव अभिषेक नहीं विधि न विप्रजिवाई दे बहुदाना मांग हृदय महेश मना कुशल मातु पितु परिजन भाई तो ऐसा धर्मात्मा कौन होगा जो सबकी कुशल चाहे पूरे परिवार की कुशल चाहे क्यों भरत जी क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि वे धर्मात्मा है। धर्मात्मा हैं और पुत्र का यह लक्षण है कि वह अपने पूरे परिवार की कुशलता चाहे ग्रस्त जीवन का यह धर्म है सभी कुशल से रहें, सभी प्रसन्न रहें। यह भरत का धर्मावतार रूप है धर्म का रूप है लेकिन भरत जी का चित्त शांत नहीं उसी समय गुरु वशिष्ठ के भेजे हुए दूत आए और उन लोगों ने कहा कि गुरुदेव ने बुलाया है यहां भी वही धर्म गुरु अनुसार श्रवण सुनी अब देखो गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरत जी चले तो लेकिन धर्म की उपेक्षा धर्म से यहां मेरा मतलब विधि से विधि की उपेक्षा नहीं की क्या किया गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मना गणेश जी का स्मरण किया गणेश जी को मनाकर चले यह हमारी विधि है हम लोग गणेश जी का स्मरण करके चलते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य हैं आ, और प्रथम पूज्य उनको पद मिला है तो उस पद की गरिमा का विचार करके विधि पूर्वक हमें उनका स्मरण करना चाहिए और हमारी जो भावना है श्रद्धा है उसके अनुरूप हमें उसका फल अवश्य मिलता है इसलिए गणेश जी का एक सज्जन बोले फल तो नहीं मिलता तो हम तो छोड़ दिया हमने कहा नहीं मिले तो भी पालन करना चाहिए क्योंकि उसमें कई कारण हैं पर विधि का त्याग नहीं करना चाहिए हम लोग धर्मात्मा होकर विधि छोड़ देते हैं कई लोग तो एक सज्जन थे वो बड़े स्थूल थे अपने आराम से चलते थे धीरे धीरे एक बार उनको रेलगाड़ी पकड़नी थी किसी गांव के छोटे स्टेशन की बात तो सभी बोले गाड़ी छोड़े जल्दी चलो जल्दी चलो उनसे भी कहा कि चलो वो ऐसे ही चलते रहे अरे बोले जल्दी चलो ना गाड़ी छूट जाएगी तो बोले गाड़ी का क्या है कल मिल जाएगी बोले उसके पीछे जिंदगी भर की चाल काहे को बिगाड़ दे जो हमारी चाल है हम तो उसी में उन्हें हम अपनी चाल क्यों बिगाड़ दे गाड़ी का क्या कल मिल जाएगी मुझे वही लगा कि एक आदमी ऐसे सोच सकता है तो क्या हम निष्काम कर्मयोगी नहीं हो सकते इतना भी नहीं सोच सकते कह रहे क्या है होगा तो होगा नहीं होगा लेकिन हम पवित्र कर्म से वंचित क्यों हो जाएं एक आदमी बोला क्या फायदा वक्ता का मुह खुले हुए नल की टूटी की तरह है जो उपदेश का पानी बरसाता रहता है और श्रोता उल्टे घड़े की तरह है घड़ा कभी भरता ही नहीं हमने कहा उपमा तो बड़ी अच्छी है आपकी लेकिन एक बात है क्या हमने कहा तो भी फायदा है घड़ा अगर सीधा रहेगा तो भर जाएगा और सीधा ना रहे उल्टा ही रहे तो जब तक नल के नीचे रहेगा पानी की धार के नीचे ठंडा तो रहेगा यह क्या कम है भर जाएगा तो और को भी शीतलता देगा उल्टा ही सही क्या है मैं कहता हूं आपको कुछ अनुष्ठान मंत्र जप इत्यादि करने से फायदा भविष्य में होगा नहीं वो अलग बात है लेकिन जब तक आप मंत्र जप करोगे पाठ पूजा करोगे तब तक, तक तो अंत शुद्ध रहेगा शांत रहेगा अच्छा लगेगा इसलिए भी करना चाहिए विधि की उपेक्षा नहीं भगवान के स्मरण को गणेश जी का स्मरण किया गुरुवु शासन श्रवण सुनी चले गणेश मना। गाइये गणपति जगवंदन। गणपति जगवान शंकर सुमन भवानी नंदन गाय गणपति जगमान सीधी सदन गज बदन विनायक कृपा सभ लायक ra का स्मरण किया और हमारे यहां गणेश जी प्रथम पूज्य है यह भी बड़ी अद्भुत बात है क्यों गणेश जी बड़े विशाल हैं लेकिन सवारी छोटा सा चूहा नारद जी ने कहा पृथ्वी का, का भ्रमण काय को करते हो संपूर्ण भूमंडल का भ्रमण नहीं करो तुम तो भगवान गौरी शंकर माता पिता को ही सर्वेश्वर का रूप मानकर राम नाम लिखकर परिक्रमा कर लो गुरु जी की बात मान ली गणेश जी ने यह विश्वास का रूप है विश्वास का रूप है और चूआ कुतर का रूप है काटता ही रहता है चूहे को जहां मौका मिल जाए बनी बनाई चीज काट दे इसीलिए लोग कपड़े भी बोले संभाल के रखते हैं चूहों से बचाना काट देते हैं और मुझे लगता है कि आप अपने साधना के वस्त्रों को भी कुतर्क के, के चूहों से बचाना नहीं ये काट देंगे चूहा खुद तो कुर्ता पहन नहीं सकता आपके पहनने लायक रहने नहीं देगा ये जितने कुतर्की हैं खुद तो साधना करेंगे नहीं भजन करेंगे नहीं, आपको करने नहीं देंगे और इसलिए आप देखो चूहे पर हमने गणेश जी को बिठाया क्या बढ़िया गणेश जी कौन जिनको गुरु वचनों में विश्वास है और चूहा माने कुतर्क इस कुतर्क को कभी भारी मत पड़ने देना कुतर्क पर जब भारी पड़े तो विश्वास ही भारी पड़े यही चूहे पर गणेश जी की सवारी है विश्वास का पक्ष लेना कुतर्क का नहीं और फिर दूसरी बात यह हमारे यहां प्रथम पूज्य गणेश जी इसलिए है हमारे यहां सबसे बड़ा उसे कहा गया है कि छोटे से छोटा जिसका वजन उठा ले ऐसा बड़ा होना किस काम का कि बड़े बड़े जिसका वजन ना उठा पाए छोटे से छोटा भी ऐसे गणेश जी प्रथम पूज्य है और गणेश जी का स्मरण किया भरत जी ने चले गणेश मनाए हम लोगों को गणेश जी का स्मरण करना चाहिए लेकिन लोग एक पक्ष ही देखते हैं एक सज्जन हमसे बोले बोले आप क्या कहते हैं गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगे हम लगता हम लगता ने लिखा लिखा मोदक प्रिय है जय गणेश गणेश गणेश जय जय देवा लड्डुओं का भोग लगे संत करें से लड्डुओं का भोग लगता बराबर लगता है तो बोले एक बात बताओ क्या बोले जब लड्डू दिन रात भोग लगता है गणेश जी को लड्डू लड्डू तो इनको डायबिटीज नहीं होती और सच में मुझे उस बिचारी को बड़ी पीड़ा थी कि हम एक लड्डू नहीं खा पाते ये दिन भर खाते हैं हमने कहा कि भैया इसलिए नहीं होती क्योंकि गणेश जी उसका उपचार भी करते रहते लड्डुओं का भोग लगे सो तो ठीक है लेकिन गजाननम भूत गणादि सेवितम साथ में क्या खाते हैं कपित जंबू जामुन खाते रहते कपित रहते और जामुन तो डायबिटीज का इलाज है ही इसलिए उनका क्यों कुछ बिगड़ेगा तो एक पक्ष नहीं दोनों पक्ष अगर लड्डुओं का भोग लगता है तो गणेश जी जामुन खाना भी जानते हैं हमारे एक सज्जन हैं उनको पता लग जाए कि इनके पास दवाई है कि ये दे रहे हैं तुरंत पहुंच जाएं हमें भी दवाई देने वाला हैरान होकर पूछता कि तुम्हें रोग कौन सा जिसकी दवाई दे दे बोले जिसकी दवाई आपके पास उसी का रोग है हमें दिला दो गोली हमको भी दिला दो गोली हम, हम जरूर ले लेते हम कभी कभी उनसे विरोध करते हैं हर दवाई ले लेते हो और जहां कड़वा चूरन हुआ थोड़ा सा ले लो जरा ये है, है, है, है, है, नहीं महाराज मतलब मीठी मीठी सब चीज ठीक है कड़वी नहीं पर गणेश जी संतुलन बनाना सिखाते हैं कि अगर लड्डुओं का भोग लगता है तो कपित और जामुन भी खाना सीखो जीवन में संतुलन और संतुलन होगा तो हमारी साधना यात्रा निर्विघ्न होगी इसलिए हम गणेश जी का स्मरण करके आगे बढ़ते हैं और इसलिए भी क्योंकि गणेश जी की आंख छोटी है सिर बड़ा है जिसका विचार बड़ा हो दृष्टि सूक्ष्म हो उसी की साधना की यात्रा निर्विघ्न समाप्त होती है और यही कारण है भरत जी गणेश जी को मनाकर चले यह इस रूप में देखें क्योंकि भरत जी धर्मात्मा हैं इसलिए धर्म की एक एक विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। यह धर्म का रूप अब भक्ति का रूप देखो अच्छा बोलो धर्म क्या है प्रातः काल उठी के लघु तो पिता गुरु मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव परमात्मा के भाव से हम माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं माता भी परमात्मा पिता भी परमात्मा गुरु भी परमात्मा यह धर्म है और इस इसी भाव से भरत धर्म के स्वरूप है कि सब की कुशलता चाहते सबके प्रति श्रद्धा का भाव है लेकिन अब चौंकने वाली बात सुनो अब तक तो भरत धर्म का पालन कर रहे थे धर्मात्मा का रूप अब उनके भक्त का रूप देख जैसे ही पहुंचे आवत सुत सुनी मैके जी को पता लगा मेरा बेटा आ रहा है बड़ी खुश हुई मुदित उठी धाई द्वार भवन आई आप विचार करना कई लोग कहते हैं कि भरत जी ने कहक जी का जो अपमान किया ये धर्म नहीं बेटे का ये धर्म है मां के प्रति बेटे का यह धर्म है हमने कहा एक बात बताओ जिस देवी के पति का शरीर तेल के कड़ाह में पड़ा हो अभी अंतिम संस्कार ना हुआ हो और जहां ऐसी दशा हो वह बेटे के आगमन पर आरती की थाली सजाकर प्रसन्न मन से द्वार पर चली जाए तो क्या पत्नी का यह धर्म है तो जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करें वे दूसरे से धर्म पालन की आशा कैसे करें ऐसे ईमानदार तो चोर भी होते चोर बड़े ईमानदार होते हैं। कैसे चोरी बेईमानी में कर, से करते हैं पर बंटवारे के समय कहते बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए बराबर बराबर का हिस्सा इसमें कम ज्यादा नहीं दूसरों के प्रति अधर्म का पालन करने वाले अपने लिए तो धर्म ही चाहते हैं। पर भरत जी ने देखा कि माता आई है आरती की थाली सजा आई है हृदय से लगा लिया है और खूब प्रसन्नता तो सब ठीक है लेकिन जो भीतर गए कोई है ही नहीं भरत जी पूछते कहू कहां, कहां, कहां प्रिय राम लखन समा मां पिताजी कहा हैं सभी माताएं है कहा हैं श्री राम भैया कहा हैं मेरे लालले लक्ष्मण भैया कहा हैं कह, कही जी बोली बेटा धीरे धीरे सब बता रही सुनो तात बात में सकल समी बेटा मैंने सब बात बना ली सब बात मैंने संभाल ली बनाई अच्छा अकेले ही नहीं एक सहायक और कौन, कौन? भैमथरा सहाय विचारी वो तो बिचारी मंथरा की वजह से सब बात मैंने बना ली नहीं बिगड़ ही जाता सब बच गया सब कुछ बिगड़ गया भरत जी ने कहा वो बताओ बिगड़ा क्या और किसके द्वारा बिगड़ा आपके द्वारा या मंथरा के द्वारा कह कही बोली ना मेरे द्वारा ना मंथरा के द्वारा बिगड़ा ना हमसे ना मंथरा फिर किससे भी किसने बिगाड़ दिया कछुक काज विधि बीच बिगाड़े विधाता ने कुछ काम बीच में बिगाड़ दिया बिगाड़ते सब विधाता ही है बनाते सब हम ही हैं इसलिए आप देखा होगा जब कोई सफल हो जाता अरे भैया क्या कहना आप सफल हाँ हो गए सफल मेहनत बहुत लगी दिन रात एक किया पैसा तो पानी की तरह बहाया रात को सोए नहीं दिन को बैठे नहीं बड़ी मुश्किल से जाके इस काम में सफलता हासिल कर पाए और मान लो सफलता न मिले क्यों क्या भगवान की इच्छा ही ऐसी थी तब भगवान याद आते उनकी इच्छा ऐसी थी और जीत जाए तो नहीं कहते भगवान ने जीता दिया ना विदाता ने बिगाड़ दिया हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं मंत्रा ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं भरत जी बोले तो कुछ ही बिगड़ा ज्यादा तो नहीं बिगड़ा ना तो बिगड़ा क्या कुछ सो बताओ कह कही जी बोली कछु का काज काजी बीच बिगा भूपति पति पूरा पुधारे तुम्हारे पिता का देहांत तो हो गया भरत जी तो अवाक रह गई ये कुछ बिगड़ा है पत्नी के लिए पति का चला जाना कुछ बिगड़ना है पुत्र के सिर पर से पिता का साया न रहना ये कुछ बिगड़ना है सब कुछ बिगड़ गया और इनकी बुद्धि देखो यह रही कुछ बिगड़ गया भरत जी रोने लगे बहुत रोए चलत न देख पाए तो ही तात ही तांपे हूं भावना देखो पिताजी मैं कैसा भागा हूं अंतिम क्षण में आपका दर्शन नहीं कर सका और आप भी एक एक बात पूरी नहीं कर गए जाते तो पर मेरा हाथ राम भैया के हाथ में सौंप देते राम आज से भरत का हाथ तुम्हारे हाथ में है तातना राम ही सौंपियो मोही कैसा अद्भुत वाक्य है। धर्म की दृष्टि से बड़े भाई के प्रति पिता की बुद्धि तातना राम ही सौंपियो मोही और भाव की दृष्टि से कि पिता अगर जाए तो कम से कम जगत पिता के हाथ में तो हाथ दे जाए तात नाम ना ही सौंपे हो रोड़ने लगे भरत कहके जी समझा रही बेटा यह तो संसार का नियम है आना जाना लगा रहता है भरत जी को शांत हुए दुख कम हुआ तो पूछने लगे कि अचानक पिताजी के मरने का कारण क्या कोई बीमारी है? अब पूरी कहानी सुनाई पूरी कहानी अब देखो पिता के लिए दुखी होना माता पिता की भलाई चाहना उनके प्रति प्रणाम का भाव रखना उनके प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव रखना यहां तक तो ठीक है धर्म है लेकिन यहां भगवान की बात आई राम जी का बनगमन हो गया तो अब यहाँ भरत का धर्मात्मा रूप नहीं भक्त का रूप प्रकट हो रहा भरतरे ऊ पितु मरन पिता के मरने का दुख भूल गए भरत सुनत राम बन गौन हे तू अपन पऊ जान लिये थकित रहेरी मो भरत जी भूल गए पिता की मृत्यु क्यों बोले पिता चले गए थे देह त्याग कर यहां तक दुख तो था लेकिन सबसे बड़ा दुख तो यह है कि भगवान का जीवन में कोई स्थान न रहे इससे बड़ा दुख और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता भगवान चले गए दूर जीवन से भगवान दूर चले गए यह दुख भक्त का सबसे बड़ा दुख है अच्छा एक बात और है एक सज्जन बोले कि धर्म और अधर्म में अंतर हमने कहा देखो विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाता है कैसे तो हमने उससे कहा कि देखो अगर एक आदमी माता पिता की सेवा करे <coughs> उनसे पूछ पूछकर आ गया मानकर हर काम करे तो वह धर्मात्मा है कि नहीं बोले बिल्कुल हम लोग माता पिता को रोता छोड़ दे माता पिता को रोता छोड़कर घर से भाग जाए कभी मिले नहीं उनकी चर्चा नहीं करे उनसे संबंध ही ना रख मान लो तो वह कौन होगा तो बोले पापी हम लोग सोच समझ के कहना बोले बिल्कुल पापी तो अधर्मी पापी तो हमने कहा कि इसका मतलब आपके अनुसार ये जितने महात्मा हैं ये सब पापी हैं अधर्मी सौभाग्यशालियों की बात मैं नहीं कहता पर किसी के मां बाप ने नहीं कहा होगा कि साधु हो जा ये मां बाप भी बड़े विचित्र हैं चाहे सब कुछ हो जाए बेटा साधु न बने बस साधु लोग जब किसी ग्रस्त के घर जाते हैं बड़ा सा महाराज अहो भाग्य आज तो संत के दर्शन हुए चरण पड़ गए संत होना बहुत बड़ी बात है महाराज राम थे अधिक राम कर दासा भगवान से भी आपकी महिमा अधिक है संत का खूब गुणगान करें आरती करेंगे प्रणाम करेंगे पूजा करेंगे कोई साधु कह दे साधु होना चा... अरे अच्छा बहुत अच्छा कई पीढ़ियां तर जाती हैं आगे की पीछे की साधु हो जाए तो आ, कुल धन्य हो गया और क्या क्या धन्य हो गया और महात्मा कह दे अगर इतना ही है तो तुम्हारे चार बेटे हैं एक दे दो तुम्हारा भी कुल धन्य हो जाएगा आगे पीछे की सब पीढ़ियां तर जाएंगे अरे महाराज वो क्या बनेंगे आप ही ठीक हो हाँ। <laughs> सब कुछ हो जाए बेटा साधु अरे साधु बनना तो दूर डराते हैं छोटे बच्चे किसी मैया का छोटा बच्चा रोया और कोई बाबा जी दिखे तो हाल मई कर चुप जाओ वो बैठे बाबा जी बाबा जी बचपन से ही डरा जाते ले जाएंगे बाबा ले, ले जाएंगे ले जा बाबा एक गांव में तो एक मैया कह रही थी ले जाने की बात नहीं बच्चा रहो चुप जाओ बाबा अरे बाबा खा जाएगा अरे मैया खाए को बच्चों के संस्कार बिगाड़ती होगी बाबा खा जाएगा ले जाएगा बाबा साधु ना बने देखो भाई लेकिन साधु माता पिता परिवार छोड़कर निकल पड़े भगवान के भजन के लिए निकल पड़े माता पिता रोते रह गए ढूंढते रह गए कहीं मिले तो बताना पर यह क्योंकि परमात्मा के लिए गए थे भगवान के लिए गए थे इसलिए यह अधर्म ही नहीं बल्कि यू कहना चाहिए कि इन्होंने धर्म को छोड़कर परम धर्म स्वीकार किया है इसलिए परम धर्मात्मा है भगवान के लिए भक्त के लिए इसीलिए जगत पिता के लिए पिता को छोड़कर गए जगन माता के लिए माता को छोड़कर गए हैं इनके चरण स्पर्श से धरती धन्य होती है धन्य है ये महात्मा इसी तरह श्री भरत माता पिता की भलाई के लिए कल्याण के लिए धर्मानुष्ठान करते हैं पूरे परिवार के भले के लिए लेकिन जब बात भगवान की आई तो भक्त क्या करता है जाके प्रिय नाम वैद जा के प्रिय न राम ताही जिएटि वैदी सम यद्यपि पर राम सने जाके प्रिय नाराम प्रहलाद विभीषण बाधु भरत माता बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनी तद My no. love.